न mm -hmm. नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफ पर संगीत की दुनिया संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में काफी बातें सुनी थी और उसको कैसे प्रैक्टिस आप हारमोनियम पे कर सकते हैं ये भी आपको बताया गया था और मैं आशा करता हूँ की आपने प्रैक्टिस की होगी और आज हम लोग संगीत की शैली इस विषय पर बात करेंगे क्यूँकी संगीत में जो है अलग अलग शैलियाँ होती है वैसे कॉमन में आप देखेंगे की गजल गीत कवा ये सारी बातें तो हम कुछ मोटे तौर पे इसका जो प्रचलन है इनको जानते हैं इन शैलियों को लेकिन इसके अलावा जैसे ध्रुपद खयाल ठप्पा ठुमरी तराना तिरुवर दादरा सादरा, लावनी, तराना ये सारी जो चीजें हैं इनको हम लोग नहीं पहचान पाते या आम भाषा में ये चीजें नहीं आती हैं क्योंकि ये संगीत की शैलियां हैं और ये जो संगीत सीखने वाले विद्यार्थी हैं या संगीत के जो विरासत है संगीत के जो ज्ञाता हैं उनको ये सारी चीजें जो है पता पड़ जाता है और उनके जीवन में ये चीजें अच्छी तरह से वो लोग इन बातों को इन शैलियों को समझ पाते हैं तो आइये आज के शो के दरमियान हम देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संगीत की शैलियों के विषय में हम आज बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से जी का फिर से एक बार स्वागत है आज के शो में धन्यवाद जैसे कि आपने शैलियों का बोला तो शैलिया इसमें दूसरी जो जो है वो ख्याल जो है ये भी शैली के अंदर आता है टप्पा उमरी तराना तिरवट हो रिधम गजल कव्वाली दादरा सादरा खमसा लावनी, चतुरंग सरगम राग लक्षण गीत भजन गीत कीर्तन गीत चेती लोकगीत कजरी ये सब जो है ये गायन शैली है अब जैसे कि अपने ध्रुपद को लेते हैं तो ध्रुप के अंदर वापिस चार गायन शैली शैलिया ये जो चार जो गायन शैली है इसमें गोबर हार वाणी जो है ये है खंड हार ये है डांगुर वाणी है और नोहर वाणी है ये चार वाणिया इसमें है जैसे कि तानसेन तानसेन जो थे वो घोट ब्राह्मण थे घोड़ ब्राह्मण के हिसाब से जो शैली हुई वो गोबर हुई सबसे पहले ये और उसके बाद में समूह खन कर सम� थे जो जो थी वो बजाया करते थी तो तानसन की जो कन्या थी उसकी शादी उनसे हुई उसके बाद में उनका नाम जो था वो नौबात नौबात खां रखा गया और नौबात खाके हिसाब से दूसरी जो खंडहार है उनका जो निवास स्थान के हिसाब से खंडहार जो इसकी जो शैली है वो हुई इसकी जो वाणी जो खंडहार हुई और उसके बाद में ब्रज के जो निवास स्थान जो था वो डांगुर के हिसाब से डांगी और राजपूत श्रीचंद श्रीचंद जो, जो के से नोहार वाणी स्थान के हिसाब से ये वाणिया बनी है ये ध्रुपद के जो माने हुए थे उनमें से थे और ये जो ध्रुपद जो प्राचीन काल में जो गाया करते थे उनको कलावंत कहा जाता था तो ध्रुपद के हिसाब से कलावंत जो है ये इसमें कहा गया तो ये और ध्रुपद को जो गाने का जो तरीका है तो इसमें जो सबसे मंद्र से स्टार्ट करते हैं जैसे तबले की थाप पड़ती है वैसे वन टू तो एकदम स्लो के अंदर उसे काउंट कर कर एक एक शब्द को वो वहां पर पिरोया जाता है राग के अनुसार और फिर उसकी डबल की जाती है तबला सिंगल में रहता है और उसे डबल किया जाता है डबल किया जाता है फिर उसके बाद में तबला उसके साथ में कभी कभी डबल कर लिया जाता है अपने उसकी चौगुन भी बनाई जाती है तो इसी तरह से इसकी सिंगल डबल चौगुन इस तरह से इसमें बढ़ोतरी करते हैं और उसके बाद में जैसे कि ख्याल ख्याल का जो उत्पत्ति कार जो थे वो अमीर खुसरो के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है इसकी जो गाय जो शैली है इसकी उत्पत्ति जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा हुई है गायकी के अंदर जो सबसे प्रथम तो राग को आपको दिखानी पड़ेगी तो दिखाने के लिए उसको जो राग के जो स्वर है वो स्वर को आरओ अवरो पकड़ फिर जो इसका स्वर विस्तार है स्वर विस्तार को गाया जाता है इसपे आकार में गाया जाता है उसके बाद में ये कम से कम चार पंक्ति होती है तो चार पंक्ति को वापिस जो राख के अनुसार ही है वो चार पंक्तियों को गाया जाते हैं के बाद में इसमें तान लगाई जाती है तान को फिर आकर में वापस गाना ये सब इसमें आता है ख्याल के अंदर फिर जो टप्पा जो है ये टप्पा भी इसी प्रकार से ही है ख्याल गाय तरह ही है फिर ठुमरी है ठुमरी के अंदर भाव जो है भाव को महत्व ज्यादा दिया गया है राख के साथ में भाव भाव को इसमें महत्व दिया गया और जो ख्याल जो है ये ख्याल दो तरह के विलंबित ख्याल और मध्य ये दो ख्याल छोटा ख्याल बड़ा ख्याल इसे कहा जाते है और उसके बाद में तराना तराना के अंदर ता ना दा दीर इस तरह के इसमें ये अक्षर जो है ये इसमें है इसमें प्रयोग गए इसमें इससे जब गाते तो इसमें शब्द इस, जैसे किसी का नाम या फिर ये इस प्रकार का नहीं आता इसमें ना ता दि तुन इस तरह के इसमें खाली बोल जो है वो बोल बोले जाते और इसे राग के अनुसार और ताल के अनुसार इसे गाया जाता फिर तिरवट है फिर हो रही धमाड़ है तो जो धमाड़ जो है जो गाने का जो तरीका है तो वो भी ध्रुपद के जैसा ही है लेकिन इसमें जो ताल बजती है वो ताल धमारी बजेगी इसमें खाली ताल का इसमें है और उसके बाद में गजल है गजल कव्वाली ये सब तो आप जो सुनते हो दादरा है दादरा सादरा खमसा और लावनी, लावनी तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है फिर चतुरंग फिर सरगम गत ये सरगम गत के अंदर सरो को गाया जाता है खाली फिर राग माला लक्षण गीत भजन गीत जो आपने भजन जो सुनते है कीर्तन फिर गीत है फिर कजरी है चेती लोकगीत लोकगीत जो जैसे अलग अलग, अलग स्टेट के अलग अलग, अलग लोकगीत होते हैं इस तरह से ये टोटल बहुत सारे इसमें है गायन शैलियां सब जगह की अलग अलग मैंने बताया लोक गीत के अंदर होता है इस प्रकार से तो गायन शैलियों में जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं और इसमें हम जितना संगीत चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो जैसे की हमने यहाँ पर देखा की लोकगीत में भी कई चीजें होती है की हर एक लोकगीत आप सुनने के बाद आपको पता चल जाता है की ये स्टेट का ये लोकगीत है सुनते ही आपको मालूम पड़ जाता है तो ऐसे ही जैसे गीत आप सुन रहे हैं उसके बाद अगर गजल किसी ने लगा दिया तो आपको पता चल जाता है कि ये गजन है तो वैसे ही जो कवाली है तो कवाली का अपना ही स्टाइल हो जाता है जिसमें ताली वगैरह सब बजते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ता है कि ये कवाली है तो उसकी जो शैली है वो हमको पता चल जाता है वैसे ही आम गीत गजल या कवाली की बात ना करते हुए जो अलग चीजें हैं जैसे की द्रुपद है या फिर दमार है ये चीजें जो हमारे प्रचलन में नहीं है उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी देवेंद्र जी से मैं चाहूंगा कि धमार या द्रुपद आप इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करें तो हमें समझ में आ जाए अब जैसे कि आपने पूछा ध्रुपद और धमार उसके अंदर धमार के अंदर एक तो तीव्रा ध्रुपद के अंदर तीव्रा चौताल झुमरा और सोलताल ये जो ताले हैं जिसमें बोल खुले बसते तबले के अंदर ये बोल जो है इसमें खुले बसते है स्पष्ट एकदम बसते तो उसके अंदर एक तो ये जो ताल जो मैंने बताया उसके अंदर आप ये ध्रुपद सुन सकते है और ध्रुपद और धमार के अंदर खाली यही फर्क है जो ताल जो है ताल का एक फर्क पड़ता है मैं थोड़ा इसमें एकदम इसे स्पष्ट इस करने के लिए इसमें ध्रुपद जो है ध्रुपद को तो मैंने बताया जो इसमें जो अलग अलग ताल जो है उसके अंदर दुगुन चौगुन की जाती है मैं धमार इसमें थोड़ा सा सुनाता हूँ इसे धमार को जिस बात से हल्का सा इसमें तबले का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ खाली एक एक बीच इसमें बजाऊंगा और ये टोटल चौदह के आस पास आएगी के सी दारत दी सर पी च कार ये जब मैंने इसे एक बार सिंगल में गाया उसके बाद मैं इसकी वापस डबल की उसके वापस सिंगल पर आया तो इसमें इसी प्रकार से इसकी डबल की इसी प्रकार से इसकी चौगुन होती है धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है तबला सिंगल भी आप रख सकते हो गाने के साथ में इसे डबल भी बजा सकते हो तो इसी प्रकार से ये जो ध्रुपद है ध्रुपद को भी इसी प्रकार से गाते हैं लेकिन उसमें जो ताल जो है ताल थोड़ी डिफरेंस दे और धमाड़ के अंदर ताल जो है वो धमाड़ की ये इसमें दोनों में खाली इतना सा डिफरेंस है बाकी दोनों गाने का जो तरीका वो एक जैसा ही है दमार और दुप्रद में क्या डिफरेंस है वो हमने अभी सुना देवेंद्र जी से वैसे देखा जाए तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही अपने आप में एक काम की चीज होती है और कई बार ऐसे होता है जो कंपोजर होता है या जो डायरेक्टर होता है इन सभी चीजों को कभी कभी वो मिक्स भी करते हैं एक गीत के अंदर आप कुछ शायरिया भी कभी कभी बीच में डाल देते हैं या कुछ तराना भी बीच में डालते हैं तो वो गीत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या आकर्षण बढ़ाने के लिए गीत की तरफ एक इचाव बनाने के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सारी की जाती हैं। तो चलिए पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो पॉइंट 90.4 एफ पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कुराते रहो sajna de aan milo sajna sajna de aan milo sajna नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जी से संगीत की शैली के बारे में आज चर्चा हो रही है और काफी बातें आपने सीखा होगा समझा होगा तो चलिए आगे हम बात करेंगे जैसे कि देवेंद्र जी से मैं यही बात पूछना चाहूंगा कि द्रुपद दमार चीजों को क्यूँ गीतों के साथ सीखना पड़ता है या इन चीजों का क्या महत्व है सबसे पहले तो जैसे कि इसमें बताया गया जो गणना है गणित जो है तो इसका महत्व तो इसमें है सबसे पहले जैसे कि आप ध्रुपद या धमार, आपको इसमें जो इतनी भी मात्रा है वो एकदम स्पष्ट एक एक, एक, एक करके इसमें गानी पड़ेगी उसके साथ में एक एक करके जो इसका जो स्वर है वो ताल के साथ में वैसे के वैसे बिठाना पड़ेगा जब उसकी आप डबल कर रहे हो तब वैसे के वैसे जस्ट इसकी डबल होनी चाहिए और जो सम का जो स्थान है वो सम के स्थान पर वापस आपको आना है तो ये जो गन्ना जो है इसकी जैसे कहीं भी स्कूल है कॉलेज जहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता है तो वहाँ पर ये गन्ना के हिसाब से ही। एकदम आपके स्पष्ट स्वर और ताल के अंदर एकदम आप परफेक्ट गा सको इसके लिए ये ध्रुपद और धमा का प्रयोग होता है इसमें अच्छा इसमें एक और बात मेरे मन में आ रहा है देवेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने तराना में बोला कि इसमें जो है शब्द नहीं होते हैं तो सिर्फ इसमें अक्षर होते हैं ना नी ना दा ऐसे करके इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कैसे इसका उपयोग होता है उसके बारे में बताइए जैसे मैंने बताया कि इसे एक तो मध्य लय के अंदर और ध्रुव के अंदर तो इसकी खूबसूरती आती है और जिस तरह से जो इसकी सरगम जो होती है कम्पोजन इसकी बनी हुई है तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो ना नात ये ना तो वो सरगम आपको गानी और ना इसमें कोई शब्द आपको बोलने इसके जो आकार के हिसाब से ये गाई जाती है लेकिन इसके जो अक्षर जो है इसमें अलग डाले हुए जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता और इसका औचित्य नहीं है अर्थ इसका अर्थ निकालने जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा ये खाली सुनने के अंदर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसे स्पष्ट इस करना चाहूँगा मैं इसे मध्य लव और थो, थोड़ा सा इसे ध्रुद के अंदर बजा तो, इसमें भी तबले का सपोर्ट लूंगा तबले के हिसाब से ये समझ में आसानी से आ जाएगा दादीर्दा तनत दिरीना तदारे दानी नादिदानी तुम दीर्द दानी तदानी तदानी दीन धन द दानी दानी तदानी ददान तनत देरीना तदारे दानी नादिर्द तनत देरीना दीम दीम तोम तोम तान तेरे ना दीम दीम तोम तोम तान तेरे ना तेरे ना देना तन तन तारे दानी तदा तदानी दीम दानी तदानी तदा तन तेरेना तदारे दानी ना नादे दा तन तेरेना तदारे दानी ना नादिड़ दानी तुम दीदानी तदान तदान Dhani din, dhanadhanare, dhani, dhani, tadhani, tadhani. तनत देरे ना तदारे दानी दीन दिन न देना तद देना देरे देना तन नित तन ता तारे दानी तदा ता नि दानी दीम ता दानी तदानी तदा नि तन तेरे ना तदारे दानी ना, देरे ना।, देर दा ता ना ता दे दन तेरे ना तो इस तरह से ये जो है वो तो इसमें आपने देखा इसका अगर कुछ अर्थ निकालने जावे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा यानी ये खाली जो इसका आकार जो ऊपर नीचे जाने का है तो और ताल के अंदर आपको खेलना है कुल मिलाकर ये इन शब्दों के साथ में ताल के साथ में आपको खेलना है तो यूँ जब एकदम से कोई सीखने के लिए आता है तो वो जब ये सब सुनता है तो उनको एकदम अजीब लगता है भाई ये प्रैक्टिस जरिए आसानी हो जाता है जैसे फिल्मों में गीत के अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं जैसे नाच मयरू है उसमें डांस के जो ताल है वो यूज़ किया फिर गीत है पद पादम संगीत स सरगम है जैसे नमक लाल फिल्म में है तो पद गंग नाची मेरा उसमें भी वो किशोर कुमार ने बहुत ही अच्छी तरह से वो शब्दों को यूज़ किया है स रे रे रे गा गा गा गा मा म पा पे सब सरगम में आ जाता है अच्छा ये सरगम और तराना में अंतर क्या है अंतर यही है कि जो जो इसमें जो आपको ना तो सरगम गानी है और नाना गाने इसमें ना नाता दिन इस तरह के जावे तो वो समझ जाने के तरह गा रहे अच्छा सरगम का जो सारे वो वो नहीं आएगा इसमें इसमें ना नाता दिन इसी तरह के बोलाएंगे जैसे कि ये आपको सुनो मुझे थोड़ा जन में आ रहा हूँ नात देरे ना अब आपने इतना सुना है तो इसमें ना तो मैं स्वर गा रहा हूँ और नहीं कोई इसका पर्च यानी कुछ कोई अक्षर ऐसे है कि जिसका अपन अर्थ निकाल सके कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसमें इस फिल्मी गीतों के अंदर भी ये होता है मधुबन में राधिका नाच तो ये स्टे जो क्लासिकल है गीत उसके अंदर ये स्टर यानी गीतों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तो अभी हमने सुना कि तराना किस तरह से होता है तराना और सरगम में अंतर है जैसे कि गीतों में तराना भी यूज होता है सरगम भी यूज होता है तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, हैं और संगीत के शौकीन हैं, संगीत के सीख रहे हैं कहीं से भी क्लासेस वगैरह से भी तो ये आपको थोड़ा समझना है की तराना एंड सरगम बिल्कुल अलग अलग चीजें है तो वो अभी हमने सर से समझा तो आइए इसी तरह संगीत की जो शैली है इसमें एक ठुमरी करके आता है तो ठुमरी का क्या महत्व है कैसे उसको गाया है। उसका क्या है? वो अभी हम सुनेंगे जैसे कि आपने के अपनी जगह लेकिन वो भाव का एकदम स्पष्ट आपको भले उसमें जो ताल के साथ में आप घूम फिर कर भी ताल के अंदर तो आपको गाना ही है उसमें घूम फिर उसका जो भाव जो वो कहना क्या चाह रहा है तो वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए ठुमरी का ये ही है और इसकी जो चाल जो है जो चलने का जो तरीका ये भी ये भी थोड़ा गजल से अटकर है यानी गजल और इसमें थोड़ा चाल का थोड़ा फर्क पड़ता है थोड़ा सा इसे स्पष्ट करने के लिए थोड़े एक छोटी सी है जो बहुत टाइम पहले से गाया गया है वो थोड़ा सा मैं इसे सुना देता हूँ पन घट वकी छेड़े घन न घट बापे आय आई छे रे घन श्या लपट चपट मरी बैं अमरोड़ उड़ के सोहनी टूर काना सखी छेड़े घन श्यान घट आई आई सखी छेड़े घन शान विनती माने मानीना बनवारी विनती माने मानीना बनवारी देखो जी छेड़ो ना दूंगी मैं मैगारी देखो जी छेड़ो ना दूंगी मैगारी पतली कमर बलख देखो जी गगरी घगरी देखो नहीं मन शाम करे बदनाम के सोहनी ठूर काना सकी छेड़े घन शाम पन घट बाप आय सखी सकी छेड़े शाम तो अभी हमने सुना की कि किस तरह से टुमरी बजाया जाता है या गाया जाता है इसमें ज्यादातर भाव को सामने रखा जाता है और भाव को प्रदर्शित किया जाता है टुमरी के अंदर तो ऐसे कई चीजें है संगीत की शैली में जो गाने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग अलग है जिसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं जैसे कि आज हमने द्रुपद धमार और तराना और ठुमरी इन चारों गायन शैलियों के बारे में हमने सुना और समझा भी और ऐसे कयाल ठप्पा ठुमरी और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जैसे जैसे संगीत की शिक्षा लेते जाएंगे तो ये सारी बातें आपके समझ में आ जाएगा और ये तो स्पष्ट है की गीत गजल कवाली ये तीनों चीजों का या भजन जिसको हम लोग कहेंगे ये भी अपने अलग ही स्टाइल में वो गाए जाते हैं तो वो आपको चल जाता है जैसे कोई भजन आप सुबह सुबह सुनते हैं, तो आपको पता चल जाती है कि ये वजन है तो ये जो स्टाइल है संगीत की जो शैलियां हैं ये हमने आज के शो में सुना और समझा तो चलिए इसी के साथ मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मध्यपन 90.4 पॉइंट तो अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आया कुछ समझना है आपको तो जरूर हमें फोन कर सकते हैं या एस के जरिए आप दिल की बात हमें सुना सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे इस नंबर पे आप एस करके बता सकते हैं की संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम के अंदर हमें ये चीज अच्छी लगी और ये चीज हमको और सुनना है इसके बारे में और बताइए तो इस से आप मैसेज करेंगे तो हम उन चीजों को आगे आने वाले एपिसोड में वो सारी बातें आपके सामने इस शो के माध्यम से सुनाया जाएगा या आपको डायरेक्टली बात करना हो देविंद्र सर से तो उनसे भी बात कर सकते तो उनका नंबर जरूर सुनिए मेरा नंबर 982827320 982827320 चलिए इसी के साथ मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो, रेडियो 90.4 संगीत की दुनिया सुनते रहो ब्रह्म कुमारी तट इकड़ दगड़ इकड़ तुम तट इकड़ दगड़ इकड़ तुम तट इकड़ दगड़ इकड़ तुम तट वीरुत दीमितत गतजम तडी वीरुत दीमितत गतजम तडी तट वीरुत दीमितत कदीनत दी तट वीरुत तत कदी कतकतक तत घनतत घनक डणुतत कुठणुत दीमितत हेमितकत तत तत नन नन डणुनो जणु न तदिमितीमित तकिटत कुनत दीकतत कद कदि मिट टक टक टट दि तन्न कड्डो न कदि मिट टक टक टट कड्डो